स्वं गुरवं वन्द्रेति महा जगते स्वं वन्दते सा दृश्य न्यकमिक ब्राह्मणा त्र बृष्ठावे अंतर्दृष्टिया यदच्यूठं जीव चैत्य तद्रे प्रपश्य दृष्टि तस्पाप्याशय केव काम का भव हम बाहर की वस्तुओं को देखना चाहते ऐसा ख्याल है कि यही सच्ची है इन्हीं का ज्ञान यथार्थ ज्ञान है और इन्हीं में सच्चा है तो बाहर इतनी चीजें हैं उनको ढोते धोते सारी जिंदगी खपा दो उनका अंत मिलने वाला नहीं जितनी जितनी मशीन तुम्हारी बढ़िया बढ़िया निकलती आ रही थी, उतना ही उतना उन चीजों में बढिया बढ़िया फायदा रखता हूं मालूम बढ़ता जाएगा ये डॉक्टर लोग दवा निकालते हैं ना एक साल में जो दवा रखती है ना दूसरे साल में वही नुकसान करने वाली हो जाती है बोले उसमें तो ये दोष है डा तो उसको बदल कर उसमें ये चीज और मिला कर आप ये दवा नहीं दे आप लोगों को ख्याल होगा सेंसिलीन जब निकली थी कर लोग धुआं धरा इंजेक्शन लगाते थे फिर ये हुआ कि बड़ा नुकसान नुकसान फायदा निकला तो फायदे फायदे पर लो इंजेक्शन नुकसान निकला तो बिल्कुल बंद लगाना तो ये जितनी जितनी वैज्ञानिक उन्नति होती जाएगी उतना उतना दुनिया के संबंध में फेरबदल भी होती जाएगी आज जिसको तो हम लोग बहुत ठीक समझते हैं दुनिया में कल भी उसको बहुत ठीक समझेंगे ये जरूरी नहीं है ये संसार की स्थिति है तो आदमी अपनी नजर के सामने जो चीज दिखती है उसमें इतना हंस जाता है अब इससे सुंदर और कोई नहीं है इससे अब इससे स्वादी और कोई नहीं है जो जो चीज सामने आती है उसी उसी में आदमी हंसता जाता है ये दुनिया का स्वभाव है लोग में ऐसे दिखता है कि जब नरक में जाके आदमी रहने लगता है नरक्याम निर्मृतल सत्या तो नरक का एक मजा आने लगता है खींचते रहे नाच में डालते रहे और परम और परमात्मा आ करते हैं मैं तुमसे मिलने के लिए आया तो जब तक आदमी की नजर बाहर की जो में लगी हुई है सब तक इन पर क्या है ये बात मालूम नहीं पड़ती है जब बाहर की नजर मूर्ति है चरणदास गुरु कृपा के ही उलट गई हो रही नैन पुतलियां जब आपकी पुतली बाहर नहीं देखती है देखने लगती है तो भीतर देखना क्या है भीतर देखने में भी बड़ा बढ़तावा है उद्भव होती है जैसे देखो सूर्य की रोशनी बिना रंग है। की है सूर्य की रोशनी में कोई रंग नहीं होता है ना नंदाल नाला नसीला ये उदय के समय और अस्त के समय जो सूर्य लाल लाल दिखता है ना वो वातावरण का होता है वो सूर्य का रंग नहीं होता है अच्छा देखो बादल होते हैं उनमें पानी होता है सूर्य की किरणें उनमें पड़ती हैं तो इंद्र धनुष्ट बन जाता है लाल बन जाता है हरा बन जाता है वो सूर्य के रंग में कुछ नहीं है वहाँ जाओ तो वो रंग मिलेगा नहीं ढूंढने से वो तो दूर ही से दिखता है जब हमारी वो जो सूर्य की किरणें जब इकुड़ने लगती है तो तरह तरह के रंग दिखते हैं ऐसे जब आदमी का मन अंतर्मुख होने लगता है उसमें कोई देवी दिखेगी देवता दिखेगा भूत दिखेगा प्रेत दिखेगा उसमें स्वर्ग दिखेगा उसमें बड़े बड़े महात्मा परमात्मा दिखेंगे उसमें हिमालय दिखेगा सुमेरू दिखेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश दिखेंगे तो वो क्या होता है कि वो हमारा मन ही जब बाहर से जीकर सिकुड़ने लगता है ना, तो मन की तरह तरह की शक्लें बनती हैं और जितने जिसकी महिमा सुन रखी है कि चार मुँह तो का दिखे तो बहुत बढ़िया चार हाथ का दिखे तो बहुत बढ़िया गोरा दिखे तो बहुत बढ़िया काला दिखे तो बहुत बढ़िया जितने जैसा सुन रखा है जिसके मन में जैसा संस्कार है जो ऐसी शक्ल दीखने लगती है तो वो सोचता है कि हमारी तो बड़ी भारी उन्नति हो गई उसकी कीमत सपने से कुछ ज्यादा नहीं है जितना स्वप्न की कीमत है उतनी मन की उन आकृतियों का उन रेखाओं का उन सकल सूर्खों का उतनी कीमत है वो उससे ज्यादा नहीं है तो जब उसको भी देखना बंद करते हैं तोड़ो परंशी खानी व्यतीण स्वयंभू पर पश्य दीनांदरात्म ब्रह्मा ने जीव की हिंसा कर दी मार डाला मार डाला ऐसे बोलते हैं अरे मार डाला रे इस ब्रह्मा ने इस चार खोपड़ी वाले ने मार डाला पर वितरण वैतरण मार डाला जिनके की तरफ तोड़ दिया इसी से मनुष्य बाहर देखता है देखने वाले को नहीं देख पाता कि मैं कौन हूं जो देख रहा कश्य धीरहा प्रत्येक वैच्छक आवृत चक्षु अमृतत्व निष्ठा किसी किसी धीर पुरुष के मन में धीर पुरुष माने विषय के चांचल्य में कोलाहल में संसार के गुल में जो खबराता नहीं राज बदलते हैं दुनिया बदलती है पहाड़ समुद्र हो जाता है समुद्र पहाड़ हो जाता है सूरज ठंडा पड़ जाता है चंद्रमा गर्म हो जाता है सृष्टि में यह स्वर्ग होता है इसमें जो हीर बना हुआ है जिसका धैर्य नहीं पूछता है और जिसको अमृतत्व की प्राप्ति की इच्छा होती है वो देख पाता है कि हमारा आत्मा क्या है कश्मित ही रहा प्रत्यगात्माक्ष आवृत कक्षु अमृता स्वामी ठानको तो को तो तो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए इसके बिना हम सुखी नहीं इसके बिना हम सुखी नहीं जैसे छोटे बच्चे झुंझुलू के लिए रोने लगते हैं होता है ना वो हाथ में लेके जो खिलौने हैं, उसके लिए छोटे बच्चे रोते ही खिलौने के लिए रोते हो तब तो इतने ही फर्क है जब तक संसार के उथल पुथल में रद्दों बदल में राज्य के परिवर्तन में सृष्टि प्रलय में जब तक निरपेक्षता नहीं आती है अरे होनी हो, हो, हो, तो, हो, हो तो हो रे मैं तो सिरकर हाथ बिताने होनी हो तो हो रे जब इधर से बेपरवाह बेफाइट होते हैं सब तो भीतर का देखता है सब क्या दिखता है, तो है कि ये जो भीतर जीव बना बैठा है जीव माने मेरा वाला बोला तो मेरा मकान मकान वाला मेरा बेटा बेटा वाला मेरा बैठा बैठा वाला मेरा शरीर शरीर वाला मेरी अक्कल अक्कल वाला है ये वाला बना जो बैठा है ना वाला इसी को जीव बोलते हैं पति वाला जीव पत्नी वाला जीव बेटा वाला जीव शरीर वाला जीव मन वाला जीव बुद्धि वाला जीव विद्या वाला जीव मकान वाला जीव धन वाला जीव भाषा वाला जीव है जाति वाला जीव ये वाला वाला जो बना बैठा है ना इसी को जीव बोलते हैं जब वो वाला बना छोड़ देता है मेरा कुछ है और किसी का मैं ये बात जब छूट जाती है ना तब ये जीव सही जो है ये ब्रह्म चैतन्य के रूप में प्रकट होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है ये लेबोरेटरी में बैठ के जीव की जांच नहीं की जा सकती है और कंप्यूटर से इसको ना पाठ जा सकता है सद ब्रह्मे दी प्रदश्य दी यही जो जीव चैतन्य है ये देह को कबूल करने में से छोटा हो गया हो जीव हो गया और जब ये मेरा वाला नहीं रहता और इसका मैं छोटे में नहीं रहता तो यही मेरा और मैं अहम और मम इनसे निर्मुक्त जो आत्मा है दरअसल ये प्रश्न है ये बात श्रेराम बताता है अब एक प्रश्न आया दृष्टि तस्म पर विदुषो विषयों तहा युग पर सर्व कामाप्ति ही अधिका भवे और जब इस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है माने आत्मा जब अपने को तो परमात्मा के रूप में जान लेता है विधवाह हो जाता है उसी का नाम विद्वान है विद्वान माने सच्चा ज्ञानी कौन है जो अपने आप को तो जानता है और अपने आप को ब्रह्म के रूप में जानता है मामूली जानना नहीं मामूली तरफ से तो सभी जानते हैं तो मैं सुदूर रमजान हूं ये तो कौन नहीं जानता मैं नती मान चांद का पुतला हूं ये नहीं ये जानने को मुक्ति नहीं होती ये जो सबको जानने वाला और जानने बने के अजुमान से निर्मक्त जो ज्ञान मात्र आत्मा है यही ब्रह्म है आत्मा ही ब्रह्म है बोले भाई ऐसा इसके जानने से परमात्मा की प्राप्ति हो गई ठीक है पर इसमें विशेषता क्या आई कुछ खास बात हुई की नहीं बोले नहीं हुई क्यों नहीं हुई जो मच्छर की आत्मा है जो मक्खी की आत्मा है जो पशु पक्षी की आत्मा है जो आदमी की आत्मा है और जो देवता की आत्मा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की आत्मा है तो सब की एक ही आत्मा है वो तो हाई है फिर हुआ क्या हुआ तो कुछ नहीं था तो बच्चे पूछते हैं ना कि हम ये काम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा लड्डू मिलेगा खाने से तो ब्रह्म ज्ञान से लड्डू मिलेगा क्या खाने से ब्रह्म तो ज्ञान होने से फायदा क्या हुआ ये सब पाणियों की बुद्धि में सबसे पहले फायदे की बात आती है ये काम करेंगे ये काम करेंगे तो क्या फायदा होगा अद्भुत है, है लीला अपने व्याकरण का महाभाग्य है उसको महाभाग्य भी बोलते हैं उसी महा तो महा है। को महाभारत बोलते हैं और इसी भाष्य को महाभारत नहीं बोलते हैं शंकराचार्य के भाष्य को महाभार नहीं बोला जाता व्याकरण के भाष्य को महाभारत बोला जाता सोच में पहले आया ब्राह्मण नारणम सदंगो वेदो पेयोग ब्राह्मण को चाहिए कि फायदे का काल शो करने कारण इससे रोटी मिलेगी इसके लिए अंग्रेजी पढ़ते हैं इससे क्लर्की मिलेगी बाबू मिलेगी कहा बाबू बनेंगे देश विदेश में जाएंगे बड़े राजनेता बनेंगे धनी देश व्यापारी बनेंगे इसके लिए अंग्रेजी पढ़ते हैं संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए सदन वेद का अध्ययन क्यों करना चाहिए बोले निष्कारणम क्योंकि हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है सच्चाई जानने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिससे हम अंधेरे में अंधेरे में भटकते न रहे ये मीठ कुर्ती ही है चश्मा कलम ही है भूट है झूठ फूट ही है यही जीवन का सर्वोत्तम स्वरूप है सवेरे से उठे मशीन की तरह लग रहे खटते रहे जैसे तेल डालते हैं मशीन में जैसे मोटर में पेट्रोल डालते हैं वैसे तो भीतर कुछ डाल दिया चलने फिरने की शाकत आ गई है फिर थोड़ी देर मशीन बंद कर दी फिर पेट्रोल डाली फिर चालू की ये मशीनी जिंदगी यही सर्वस्व तो यही जिंदगी का यही जिंदगी का यथार्थ स्वरूप है तो भाई मेरे जो संसार की वस्तु को पाना चाहता है बिना छोटी समझे उसको शक्ति मान रहा है और उसके भोग में भी सुख मानता है उसकी बुद्धि परमात्मा की ओर नहीं चलती आपसे तो क्या फायदा है तो हमको बार बार बात याद आती है बहुत है तब तो हम बाबा के आश्रम में नहीं रहते थे वृंदावन में परमहंश आश्रम में रहते थे बाबा के आश्रम में कथा करते थे रहते थे परमहंस बाबा वहां आते थे एक दिन आज बैठे खजूर की चटाई दिखी हुई मैं बाबा मैं थे, थे। एक ने आके पूछा स्वामी जी राम राम करने से क्या फायदा तो मैं तो बोलने से रह गए आशी बाबा बोले कि ये पानिया मालूम करता है, है ना? और राम राम करने से सच्चा बीतेगा राम राम करने से व्यापार में फायदा होगा क्या चाहते हैं प्रयोजन का एक प्रश्न है कि यदि हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए यदि हम अपने आत्मा को ब्रह्म के रूप में जान जाए तो हमारे अंदर विशेषता क्या आएगी अभी कहो गिरुषो विषयों प्रका तो भाई वो सब विशेषता नहीं मानते कौन सी मरने पर स्वर्ग मिलेगा जन्म में किसी नाम श्रीमदान के योगक्रष्ट हो गए थे और एक पवित्र श्रीमान के घर में जन्म होगा ये तो बात नहीं करते करते हैं स्वर्ग वैकुंठ है मरने के बाद स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा जिस प्राप्ति के बीच में मैंने एक प्रथम अभी हैं और एक मरेंगे उसके बाद चीज मिलेंगे तो हमारे होने हमारे करने और हमारे पाने के बीच में अगर मौत का होना जरूरी है तो हम ऐसे फायदे की बात नहीं कर सकते मरेंगे तो बड़े पवित्र आत्मा देश होंगे मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे है? मरेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे मरेंगे तो ईश्वर की प्रार्थनी होगी नहीं हमें बताओ कि ज्ञानी पुरुष में यही इसी जीवन में क्या विशेषता उत्पन्न होती है अतिशयोद का अत्र माने अत्र जनमन अस्विन शरीर बोले तो सर्कों का मप्ति अधिकार वे जो चीज दुनिया में किसी अज्ञानी को नहीं हो सकती मरी मिलती वो चीज ज्ञानी को मिल सकती है क्या चीजें हम तो देखते हैं बाबा फटे पुराने काट को पढ़ने पेट के नीचे जो तो है शरीर में धूल लगी मांग के खाएं क्या विशेष पर महाराज शरीर में तो धोज लगी है धरती पर लौटते हैं पेड़ के नीचे रहते हैं मांग से रोटी खा लेते हैं लेकिन जो बड़े बड़े महल में रहने वाले हैं ना तो जिनके जिनके विशेष करोड़ों का बोझ रखा हुआ है उनको गोज कुछ नहीं मिलता है उसका नाम जो था चार जब जीवन की इच्छा नहीं रहती है लेकिन मरने का डर भी नहीं रहता है तो, हमारी उम्र लंबी हो जाएगी इच्छा नहीं, नहीं। अभी जा। हाँ है अभी मरना है। दोनों हाथ उठा दिया, मार दे, दे, दे, दे, दे। क्या देखना है कि हाई नाम इसका क्या होगा अरे हम मर जाएंगे तो हमारी स्त्री का क्या होगा हमारे पति का क्या होगा है हमारे भाई बंधु का क्या होगा बेटी का क्या होगा पैसे का तो अभी बंदोबस्त ही नहीं किया मकान तो किसी के नाम लिखा ही नहीं है ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है न जीने की इच्छा है ना मरने का डर है अति आत्त मे तुगुर मन जितो विशेष मैं श्रीवास्त हूं सिद्ध आज शरीर शुभ है और यह जब तक चंद्रमा शुद्ध रहता है सब रहे जिस तक ना और बहना बराबर है कुंभे दिन क्य चीरम कुभान को विशेष खड़ा कर उसमें जो खटा है वो खड़ा रहने से उसमें क्या विशेषता है और घड़ा फूक जाने से उसका क्या विभाग है हरे रस हरे रै क्या ये दोस्त है ये दुश्मन है दुश्मन है तुम्हारा क्या विभाग है तो हम हमको क्या दे देगा जब खुश होके वो कुछ दे ही नहीं सकता तो उसका पक्षपात आएगा जब वो नाराज होके कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता तो उसका डर आएगा कौन दोस्त कौन दोस्त किससे राज करें किससे भेज करें क्या होता है नरक स्वर्ग इस शरीर में कष्ट से शेर मेल न रहे तो शरीर सीखेगा नहीं को भाई जो लोग कहते हैं मल टूट गए जिंदा नहीं रहे मल टूट गया आयुर्वेद में ऐसी बात है शरीर में नरक ही तो है ना यदि शरीर में नरक ना भरा रहे तो शरीर जिंदा ही नहीं रहे किसी में नरक है इसी में स्वर्ग है इसी में बैकुंठ है इससे रात से आप देखेंगे शरीर शरीर का चेरा दूध है हम देश खाने में नहीं कहा तो तो तो के शरीर में रहकर चीपी खींचे का सुख हम ले रहे हैं तो खतम के शरीर में हमें ऊर्जा भी खेल दिया है राजा कहा जिसकी कुर्सी बैठ गई सो भी हम है जो कुर्सी पर बैठा है सो तो भी हम लगा इंद्र राजा विदेहे युगोपक सर्व कामना आपसे संसार का प्राणी एक साथ सब दुखों को नहीं भोग सकता और तत्वज्ञानी एक साथ सब सुख भोगता है। कारण क्या है इसका देह से सारे सुख एक साथ नहीं भोगे जा सकते परंतु सुख का भोग देह से होता ही नहीं है साथ कोई समझ लो दुनिया में जो भी कोई सुखी होता है ना, वो देह से सब भोग करके सुखी नहीं होता देह से कोई सुखी नहीं होता कामने लटक रही है और ला एक सुंदर स्त्री कामने कर दी अब उसको तो मौत दिखेगी कि औरत दिखेगी कथक स्थान पर जो ले जाया जा रहा है तो बोले भाई सरवा ले ये तो कथक स्थान पर ले जाया जा रहा है छड़ छड़ चीज रहा है मिनट मिनट मृत्यु की ओर जा रहा है इससे कोई सब सुख कैसे भोग सकता है वो तो जो सब में है वही सब सुख भोगता है सोच मुझे सर्वान काम सह ब्रह्मणा विपक्षिता वो ज्ञानी पुरुष जो है ब्रह्मरूप हो जाता है और ब्रह्मरूप होकर के दुगपत सर्व काम ही अधिकार हवे असम्य कोई आदमी इतना समझ ले सुख विषय भोग में नहीं है सुख अपने मन में रहता है किसी के आने जाने में सुख नहीं है ये आने जाने वाले तो आए गए बिना माने के नहीं किसी के मरने जीने में सुख दुख नहीं है सुख दुख वस्तु में नहीं है सुख दुख भोग में नहीं है सुख दुख कर्म में नहीं है सुख दुख इंद्रियों में नहीं है सुख दुख मरने जीने में नहीं है ये सब मनगढ़ हम सही है कर दो तो सुख है कर दो तो दुख है नहीं कर दो तो नहीं सुख है नहीं दुख है ये मनी और ते रहते हैं सब मन करते रहते हैं जक्ष जक्षा त्रीजन सममा स्त्री हुआ ज्ञान ही हुआ वयस्क ही हुआ अपने को शरीर में कैद मत करो ये शरीर है और जो आकाश कीर्तना महान चिरात्मा है महांतम निरुवात्मान मत्वा अशरीरम शरीर अनवस्थे स्वस्थितम महाम विभुवात्मान मत्वा धीरोधोचते सब शरीरों में एक शरीर रहित आत्मा है सब बदलने वाली चीजों में एक न बदलने वाली आत्मा वह महान है विभु है वो अपना आत्मा है वीर पुरुष इसको जान लेता है और सूर्योदय भी वही है सूर्यास्त भी वही है चंद्रोदय भी वही है चंद्रार्ष भी वही है तृप्ति भी वही हैदय भी वही है, वही है। आनंद समंद आनंद का समुद्र लहरा रहा है आनंद की गंगा कह रही है आनंद की चांदनी छिटक रही है आनंद का सूर्य प्रकाश हो रहा है आनंद के तुहारे उठ रहे हैं आनंद की बहुतारे उठ रही हैं, ये संसार के स्त्री हैं, पुरुष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं ये धरतियाँ है पृथ्वी है ग्रह नक्षत्र तारे हैं ये विशाल आकाश है ये सब अपने आत्मा का उल्लास है अपने आत्मा का ही उल्लास है सब ये देखो आनंद का समुद्र उमड़ रहा है ये आनंद की गंगा बह रही है ये आनंद की धरती उड़ रही है ये आनंद का पानी बह रहा है ये आनंद की रोशनी फैल रही है ये आनंद के ठकोरे झोंके चल रहे है ये आनंद फैला हुआ है ये आनंद की सृष्टि है की आनंद की सृष्टि आनंद की स्थिति आनंद का प्रलय और न सृष्टि न स्थिति न प्रलय आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद इसे तत्व ज्ञानी पुरुष जो है जिसका आनंद कभी पराधीन नहीं होता इसको फुट इस समय आनंद है अब आनंद है यहां आनंद है यहां आनंद नहीं है अब आनंद है ये आनंद अब आनंद नहीं है ये आनंद है ये आनंद नहीं है ये बुद्धि मैत्री क्या विशेषता है ज्ञानी पुरुष की जो बस सर्वता आपसे एकता तो स्वराट भवती स्वराश होता है सहेष सम्राट भवती ये सम्राट होता है तो भवती तो सबका मालिक है किसी को सो सकता है किसी को पकड़ सकता है किसी को तो दे सकता है किसी को तो दे सकता है ऐसे तो में कहा है कि आप क्या चाहते हैं अरे संसार हो क्या चाहते हैं और उपये चाहते हो मकान चाहते हो पुत्र चाहते हो स्त्री चाहते हो आओ वे हो हम बताते हैं कहां मिलेगा ऐसे हो ऐसी। जम घम लोकम मनसा समुभा आ, चारे चारे कामान साम सांग लोकांद कामान तस्मा आत्मज्ञम भूति काम क्या चाहिए तुमको चलो हम बताते हैं और तो जो ये ज्ञानी पुरुष है ना इसके मन में तो एक संकल्प को पैदा पहुं कर दो वो जिस लोक की कल्पना करेगा वो लोभ तुमको मिल जाएगा वो जिस भोग की कल्पना करेगा वो भोग तुमको मिल जाएगा वो शुद्धांत करण तत्व ज्ञानी पुरुष जो चाहेगा तो तुमको मिल जाएगा तुम उसको खुश तो कर लो मैं तू परिषद में सदेश दिया तत्व काम रहते यहाँ से कामान तम तम लोकम लगते सांस्थ काम आ त्मध्यमर्चे धूपिका महा पूजा किसकी करनी महात्मा को अपनी पूजा नहीं करवाने चाहिए ऐसा पर जिसको कुछ चाहिए उसको महात्मा की पूजा करने चाहिए ऐसे है पूजा करवाना अच्छा नहीं है पर पूजा करना करने वाले के कल्याण का हेतु है तो जो मत सर्व काम आपसे रहे हो आ, ना, एक डरी हुई आई हो महात्मा के पास साथ महाराज में बहुत डरी हुई हुई दिल्ली महाराज इच्छा कर रही है कथा दिल्ली से रहती है जा तो दिल्ली में जा नया करते हुए महाराज मैं बड़ी गरीब हूँ कुत्ता मेरा, तो मेरा पीछा कर रहा है था तो कुत्ता हो गया मेरा दस तो जब कुत्ता हो गई फिर आई गरीब कुत्ता आया कर आज महाराज भेड़िया हमको देख रहा है भगा तो रहा है घर से जा तो भेड़िया तो हो गया भेड़िया से दस सेंडिया भेड़िया आया करता दसा होगा महाराज शेर हमारा पीछा कर रहा है तेरा हो, और शेर होकेज्जा जब वो सिंह हो गया तो उसने कहा कि साधु हमको तो चाहे दो बना देता है हैं? तो, तो फिर ये, ये तो फिर सूह तुछ बना सकता है हमको तो बोले आओ इसको तो खा जाए सिंह बन गया हो इसको खा गया हम देखा भाई महात्मा ने देखा कि ये तो हमको ही खाना चाहता है जाते नीच बड़ाई पावा तो हसी प्रसमय सारी ना वहा है अच्छा बेटा पुनर्मोचित होगा फिर वही चुड़िया के चुया हो तो हैं फिर वही चुड़िया के चुैया हो जाता पर्व का ना आपके लिए देखो जब हम आँख का स्वाद लेने लगते हैं तो मुंह का स्वाद बूझ जाता है और मुंह का स्वाद लेने लगते हैं तो आंख का स्वाद भूल जाता है एक साथ सारे भोग नहीं हो सकते तो आप भोग अलग अलग अलग अलग होते हैं क्योंकि दुर्गपज ज्ञान अनुपन्दर मन को तो निगम मन की यही पहचान है कि एक साथ दो तो चीजों को वो जान ही नहीं सकता ये हमारी उंगली दो उंगली दिखती है ना एक साथ नहीं दिखते हैं मन एक बार इस पर एक बार इस पर नजर एक बार पर एक बार इस दो तो चीज कभी एक मन को दो तो चीज नहीं दिखाई पड़ती और ये ब्रह्म ऐसा है एक साथ एक साथ ही ब्रह्मा है स एक ब्रह्मा भगवती स एक विष्णु भगवती स एक रुद्र भगवती वही ब्रह्मा है वही विष्णु है वही रुद्र है वही कोटि कोटि ब्रह्मांड है वही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की समस्ती में हिरण्य गर्भ है वही सबका अंतर्यामी परमेश्वर है वही सर्वकांत ब्रह्म है युगपत्व काम काम्य विषयानंदा निथिल ब्रह्मानंद सेपरा श्रुति तथा आनंद से सर्वा भूतानी मात्रा उपजीवंती और शुद्धी भगवती कहती है एद और ये एद देदान देदान ऐसा संसार में सुख मिलता है कैसा सुख ऐसा करना एक नर्ग दूर मिल जाए खाने को गरीबी दर के गरीबी में रहने वाले हमारे गांव के पास एक बहुत बड़े दूबे जी का घर था दूसरे गाँव उनके पास बहुत बैल थे बैलगाड़ियां थी बड़ी खड़ी खेती थी हम सब लोग बोलते से दुगे थी थी। दुगे थी। थे दूबे जी दूबे जी हम सब बच्चे लोग खेलते थे, थे तो ये हुआ कि ये इतने बड़े हैं दूबे जी उनका क्या कुछ ज्यादा क्या होगा तो हम सब बच्चे गुंडी डंडा खेलने वाले पंचायत हो गए बैठ गए इनका सबसे ज्यादा दुख क्या होगा तो हम लोगों ने ये देखते किया कि ये गुड़ बहुत ज्यादा खाते हैं इनको गुड़ खाने के लिए खूब मिलता होगा हम लोगों को तो थोड़ा थोड़ा माँ देती है खाने को या ठाकुर जी की पूजा होती है तो प्रसाद में मिलता है थोड़ा थोड़ा गुड़ ही मिलता था भिगो के चावल कच्चा चावल भिगो के और गुड़ थोड़ा थोड़ा थोड़ा जी को गोल लगाकर बनता था हम लोगों यही मिलते गुड़ खाना अब हमारा गुड़ खाते पर मजा आता एक दिन गुलाब जामुन खाने को मिले और ये तो गुड़ का मज़े ही फिर गिरा हो गया गुलाब जामुन भेजे खाना देखो बात क्या है कि मनुष्य की मन में होती है की इच्छा जिस चीज की इच्छा होती है वो जब तक नहीं मिलती है तब तक वो इच्छा जो है ना कलेजे में हलचल मचाती है तो वो उद्वेग होता है उद्वेग तकलीफ नहीं जब वो इच्छा पूरी होती है गुर मिल जाता है तुल्ला मिल जाता है सदा ग्रामीण मिल जाती है स्त्री मिल जाती है पुरुष मिल जाता है तो कपड़ा मिल जाता है मकान मिल जाता है जब वो इच्छा पूरी होती है तो शांत हो जाती है जब इच्छा शांत होती है तब तो अपना जो आनंद है ना ब्रह्मानंद आत्मानंद उसमें खलकने है। तो मालूम पर इच्छा की शांति होने पर ब्रह्मानंद उसमें खलकता है और मालूम करता है ओ बड़ा खुश मिला बड़ा मजा आया तो मजा तो मिलता है इच्छा की शांति होने पर थोड़ी के लिए कोई चीज मिली पूरा गया गुलाब जामुन आ गई औरत आ गई मरद आ गया पैसा आ गया इच्छा थोड़ी देर के लिए एक क्षण के लिए इच्छा काम कोई बड़ा मजा आ गया तो मजा कब तक रहेगा जब तक दूसरी इच्छा पैदा नहीं होगी दूसरी इच्छा पैदा होते ही पहला जो आनंद है वो खत्म हो जाता है आपको वो चीज मिली बोले चलो भाई वहां पड़ी है सुगंध तो तो में गए चौपाटी पर खुली तो हवा का मजा है फिर बोले की यहाँ भेदो पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी फिर भाई देखने के लिए देखने के लिए अच्छी अच्छी सकल सूरत मिलेगी कि नहीं नए सूरत नए चेहरे नए चेहरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तो जहां दूसरी इच्छा हुई आपके पास करोड़ों रखे हुए हैं लेकिन जब दूसरे करोड़ पाने की जब इच्छा चलती है तो पहले करोड़ का मज़ा मजाक नप्पू चक्कर हो जाता है नौ दो ग्यारह बाद जाता है जहां इच्छा हुई वहां पहले वाला मजा मिट गया और अपनी कमी अपनी हीनता हमारे पास ये चीज नहीं है हमारे पड़ोसी के पास लाख रुपए वाली मोटर और हम तीस हजार की मोटर पर चलते हैं राम राम हम कितने गए बीते हैं अब जब लाख रुपए वाली आ रही तो बोले ये नहीं चाहिए ऐसी चाहिए ऐसी, ऐसी नहीं चाहिए ऐसी चाहिए और अमेरिकन नहीं चाहिए जर्मन चाहिए जर्मन नहीं चाहिए अमेरिकन जो तो सुख हो जाएगा तो इच्छा का उदय सुख है और इच्छा की शांति सुख नहीं है इच्छा की शांति में जो आत्मानंद का प्रतिबिंब पड़ता है झलक पड़ती है वो सुख है तो असल में वो ब्रह्मानंद भी जब जब अपने दिल में झलक जाता है तब तक सुख, तब तक सुख होता है और जब ब्रह्मानंद का छलकना बंद हो जाता है की इच्छा आने से सब सब दुख की जगह दुख हो जाता है और यह है एक बड़े से बड़े भोगी दिलासी को पेरिस में रहने वाले को नया नया भोग प्राप्त करने वाले को जो दुख होता है एक कुत्ते को अपन कुतिया के साथ वही सुख प्राप्त होता है क्यों क्योंकि इच्छा जो ना, है ना उसकी इच्छा भी ऐसे काम करती है और यह नहीं कि हमारा कपड़ा बढ़िया और हमारा मकान बढ़िया और हमारा संग्रह बढ़िया ये सब कुछ नहीं होता है तो असल में सुख एक है वो है अपने आत्मा का सुख और वो जब मन में छलकता है तब सुख मालूम पड़ता है हम समझते हैं कि इससे सुख मिला गुड़ खाने से सुख मिला ये औरत मिलने से सुख हुआ ये पैसा मिलने से सुख हुआ या नहीं शिक्षा नहीं। शांत होने से आत्मानंद का जो प्रतिबिंबन है उससे सुख हुआ तो दुनिया के लोग जो हैं चाहते हैं कि हमको सुख मिले परंतु काम ये है कि ये चीज मिलेगी और इतनी मिलेगी है ना और कभी कितनी सबका मिलित नहीं हुआ कितना रुपया मिलने पर तुम खुशी हो जाए यही एक बनिया है व्यापारी है जात का बनिया नहीं जात बनिया तो हम जानते हैं चाहे बामन हो जाए छत्री हो, ना। हो, हो, ना। हो, हो ना। है नामन हो चाहे छत्री हो उसमें कई बार है न्यापारी है उसने कहा हमारे पास बीस हजार रूपये हो जाएंगे तो हम कल बीस हजार रुपया हम जमा कर देंगे उससे जो ब्याज आवेगा उस जमाने में उससे हम वृंदावन रहे तो में रहेंगे तो 20,000 हुआ बोले नहीं बीस हजार से काम हम चलेगा जरा दो लाख तो तो तो हो जाएगा तो 20,000 तो का मकान बनवाया है वृंदावन में अभी बना हुआ है मकान उसका है 20,000 का मकान बनवाया दो लाख हो जाएगा तब चलते रहे दो लाख हो जाएगा लाख हुआ तो नहीं अब कुछ वहां रखेंगे तो ब्राह्मणों को भी देंगे है ना कोई राष्ट्रीला भी होगी कोई सलाह वर्ष भी चलेगा तो दो लाख का बीस लाख बीस लाख का दो करोड़ हमारे तो देखते देखते सन चौंतीस पैतीस में पहले पहले आया था दो करोड़ करो तो हो गया सात करोड़ और पेट भी तो बुढ़े हो गए अब आंसर दिखाई नहीं पड़ता है बड़ी मुश्किल से मोटर से कभी कभी बाहर घर से निकलते हैं वो तो तो मकान वहाँ ब्राह्मण के काम आता है बहुत निक्षा देख, निक्षा देख, निक्षा देख। है, सकता हैं? लेकिन क्या सुखी हुए कब सुखी नहीं हुए बहुत उद्वेद हुआ बहुत उद्बेग हुआ, हुआ, हुआ बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और चाहिए और चाहिए और चाहिए अशांति बढ़ती है जितनी इच्छा बढ़ेगी मनुष्य के जीवन में उतना दुख बढ़ेगा उतनी अशांति बढ़ेगी और जब इच्छा होगी तो आनंद जो अपने भीतर नुला शिक्षा काम से बुला भगत पड़ता है आनंदों युगप सर्वकाले एक साथ सारी इंद्रियों का आनंद एक साथ सारे भोगों का आनंद एक साथ इंद्र ब्रह्मा चंद्रमा सूर्य और ब्रह्मा विष्णु भय सब सबका आनंद एक साथ ईश्वर का आनंद और ईश्वर को तो भी कुछ खतखत करने पर दिया आनंद के लिए ये सृष्टि बनाई और ये बिगाड़ी और ये ताली उसको न सृष्टि बनानी पड़ती है ना पालनी पड़ती है ना बिगाड़नी पड़ती है वो परमानंद वो परमानंद कि दुनिया में लोग समझते हैं विषयों को तो समझते तो हैं नहीं बाबा ब्रह्मानंद सर्वे ये लेकिन भगवान कहते हैं ये ब्रह्मानंद का खंड खंड क्षणिक थोड़ी देर शांति हुई आनंद आया थोड़ी देर शांति हुई आनंद आया थोड़ी देर शांति हुई आनंद आया ये ब्रह्मानंद को टुकड़े टुकड़े बना करके रख दिया है और समझते ये है कि आनंद वहाँ से आ रहा है महात्मा लोग पहले एक बार शाम देते थे एक अपने पर मत लगाना कभी हम पहले कह देते तो कहीं से हड्डी उठा लिया है सूट ली हड्डी का टुकड़ा और चबाने लग गया मुंह में लेके चबाने लग गया अब वो हड्डी तो बड़ी कठोर थी और उसका मुंह फूट गया उसका तादून टूट गया उसमें से खून निकलने लगा उसके मुंह में से अब वो सफर सफर पीये और उसको ये भ्रम था कि हड्डी में से खून निकल रहा है और मैं जी हो रहा हूँ वो तो हड्डी का फूल नहीं था वो अपने ही खून था ये हम लोग जो संसार में सुख लेते हैं ये सुख है अपना परंतु ये भ्रम है यह ज्ञान है यह विद्या है जो उसको तो हम दूसरे से आया हुआ सुख समझते आज तक किसी स्त्री ने किसी पुरुष को सुख नहीं दिया है आज तक किसी पुरुष ने किसी स्त्री को सुख नहीं दिया है आज तक पैसा ही इकट्ठा करके पैसे से कोई सुखी नहीं हुआ है नारायण सुख है अपने आत्मा का सुख ब्रह्म का सुख परमानंद का सुख